ले नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें तनाव रहित स्थिरता सुव्यवस्थित आसन का समग्रता से निरीक्षण करते हुए उसकी एक छवि पहचान मन में बनाए अनुभूति बनाए आसन की इस स्थिति का मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे देखें प्रसन्नता के साथ आज की उपासना का संकल्प करें परमपिता परमात्मा की कृपा से आज प्रातकाल मैं पुनः अपने को निर्मल बनाने के प्रयास में बैठ रहा हूं ईश्वर के साथ और अधिक निकटता लाने के लिए बैठ रहा हूँ यह उपासना यह ध्यान मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ाएगा मैं पूरी जागरूकता से निष्ठा से सावधानी से प्रयत्नपूर्वक ध्यान उपासना करूँगा मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें आते जाते श्वास को देखें अनुभव करें श्वास को धीरे धीरे लंबा करें धीमी गति से अंदर भरें और धीमी गति से बाहर छोड़ें जागरूकता से श्वास की गति समान बनाए रखें धीमा लंबा लयपथ श्वसन मन पूरी तरह श्वास की अनुभूति पर रहे स्थिति देखिए इस श्वसन का मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है अब आगे तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को गहरा भरें तेजी से पहाड़ निकाल दें मूल मूलबंध लगाए नाभी और नीचे का भाग पीछे की ओर खींचें, घबराहट होने तक यथाशक्ति रोके रख के फिर श्वास को अंदर भर लें मूल बंध छोड़ दें। एक तो सामान्य श्वास के बाद पुनः दूसरा और तीसरा प्राणायाम स्वस्थ हैं वे घबराहट को थोड़ी अधिक देर तक बनाए रखें बेचैनी को बढ़ने दें प्रयास से घबराहट और बेचैनी को सहन करें प्राण को कुछ अधिक देर तक रोकें प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा अनुभव करें प्रत्याहार अंतरमुखी मन के अनुरूप साधना के लिए प्रयासरत मन के अनुरूप इंद्रियों की स्थिति बाह्य विषयों से पृथक बाह्य विषयों की ओर बार बार जाने से रहित इंद्रियों की शांति स्थिति अंतर्मुखी बनाने पर इंद्रियां बाह्य विषयों को नहीं पकड़ेंगी अथवा बहुत कम पकड़ेंगी आप धारणा लगाएं शरीर के अपने निश्चित स्थान पर मन को ले जाए वहां की संवेदनाओं को पकड़ें अनुभव करें और ऐसा करते हुए मन को उस स्थान पर स्थिर कर दें। धारणा स्थल को बनाए रखते हुए आके ओम के माध्यम से ध्यान का अभ्यास ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना ईश्वर के दयालु स्वरूप को मन में रखें परमात्मा परम दयालु है सदा दया करता है जो मौन रहना चाहे वे मौन स्थिति बनाए रखें जो बोलना चाहें वे धीरे धीरे स्वर के अनुरूप साथ में बोल सकते हैं को मिला के रखें दैव दया करते हैं आप सदा दया से युक्त हैं आप जब हमें अपने पाप कर्मों का दंड देते हैं तब भी आप दया से युक्त होते हैं आपके द्वारा दिए गए दंड दया स्वरूप हैं हमारे सुधार के लिए हैं हे प्रभु आप दयालु हैं सिख दयालु अर्थ की भावना इसी भावना को कविता की पंक्तियों के माध्यम से आके पढ़ाएंगे ईश्वर तुम पर तुम दया करो तुम बिन हमारा कौन है जिनका स्वर नहीं मिल रहा है वो मौन रहते हुए भावना करेंगे ईश्वर तुम्ह दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम तेरा भजन तेरा मनन तेरी हिधुन तेरी लगन तेरा भजन तेरा मनन तेरी हिधुन तेरी लगन तेरी शरण में आए हम तुम बिन हमारा कौन है तेरी शरण में आए हम तुम बिन हमारा कौन ईश्वर तुम्हें दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्हें दया करो तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर जाए तो जाए हम किधर तुम बिन हमारा कौन है जाए तो जाए हम किधर तुम बिन हमारा कौन ईश्वर तुम दया करो तुम बिन हमारा कौन है ईश्वर तुम्हें दया दयालु परमात्मा उसकी सन्निधि में बैठा मैं अणु स्वरूप चेतन आत्मा दयालु ईश्वर दयालु ईश्वर की दया और उस दया से अनुप्राणित कृतज्ञ मैं आत्मा से रुकेंगे आके परमात्मा से दयालु परमात्मा से शुद्ध ज्ञान की कामना गायत्री मंत्र के माध्यम से Oh uh. तत्सवित प्रभु आपके ज्ञान के अनुरूप थोड़ा थोड़ा आचरण मैंने प्रारंभ किया है उससे मेरे जीवन में शांति आई है सरलता सहजता आई है मेरे व्यवहार पहले से ठीक हुए हैं हे प्रभु जिस दिन मैं आपकी संपूर्ण प्रेरणाओं को आत्मसात कर लूंगा उस दिन मेरा जीवन उस दिन मेरे व्यवहार कितने शुद्ध पवित्र हो जाएंगे को उस स्थिति में देखने का प्रयास करें जिस दिन हमारी बुद्धि मेरी बुद्धि ईश्वरीय प्रेरणाओं से परिपूर्ण ईश्वरीय प्रेरणाओं से रंगी हुई होगी उस दिन मेरा व्यवहार मेरा विचार किस प्रकार का होगा समस्त दुर्भावनाओं से रहित अत्यंत पवित्र हृदय से आत्मीयता से परिपूर्ण होकर सभी के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूंगा उस श्रेष्ठ स्थिति को अपनी परिकल्पना में लाए अपने को उस श्रेष्ठ स्थिति में देखें रे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से ध्यान का अभ्यास उससे पूर्व अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का परीक्षण कर लें शरीर में कहीं तनाव खिंचाव हो तो उस अंग को थोड़ा हिला डुला कर खोल कर व्यवस्थित कर दें आंतरिक एकाग्रता बनाने के प्रयास में यदि चेहरे पर तनाव ले आए हों तो उसे शिथिल कर दें मन में प्रसन्नता का भाव उभारें मैं बड़ी एकाग्रता से कुशलता से ध्यान कर रहा हूं मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है अपनी ध्यान की प्रगति से प्रसन्नता का भाव रखते हुए और ऊंचाइयों पर जाने के लिए सन्नत रहे ईश्वर से उसकी कृपा कृपावृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना Oh श्रवंतुना हे प्रभु आपकी कृपा वृष्टि के नीचे रहता हुआ मैं आज पुनः इस दिन को आपकी ओर अग्रसर होने के लिए यत्नपूर्वक बिताऊंगा आपकी कृपा इसी प्रकार बनी रहे अंग प्रत्यंग की सफलता की कामना उनसे किए जाने वाले आज के प्रयत्नों के स्मरणपूर्वक चाखु श्रोत्रोत्र सबल इंद्रियों के पवित्र होने की प्रार्थना हे प्रभु मैं अपनी इंद्रियों को पवित्र कर्मों में ही लगाऊंगा मेरी इंद्रियों को और पवित्रता प्रदान करें shirasī ō ओम ब्रह्म ब्रह्मा तो सर्वत्र परम पवित्र परमात्मा की निकटता में इंद्रियों को पवित्र कर्मों में लगाए रखने का संकल्प प्राणायाम मंत्र घमर्षण मंत्र ईश्वर के महान सृष्टि रचयिता कर्म को देखते हुए महान सृष्टि को देखते हुए उसकी महान शक्ति का भाव मन में बनाएंगे ने किसी एक पाप कर्म को अथवा दुर्भावना को मन में स्मरण करके उसे दूर हटता हुआ क्षीण करते हुए देखेंगे त्यं चा था तपसो त्यत त्यज चमीष तो वशी सूर्या चंद्रमसौत यथ पूर्वकय देव पृथ्वि श्याम थो पिछली उपासना से लेकर इस उपासना तक यदि कोई गलत कर्म हो गया है तो उसे मन में लाए और उसे छीन करें सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे प्रत्येक दुष्कर्म का दंड अवश्य देंगे मुझे ईश्वर का दंड नहीं लेना है मैं इस दुष्कर्म को नहीं करूंगा किसी दुष्कर्म के न करने पर भी यदि उसका विचार मन में आया हो उसे स्मरण करके इसी प्रकार शिथिल करें क्षीण करें रे से रुकेंगे आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए ईश्वर की कृपा की कामना फिर से करेंगे की कृपा में रहते हुए उसके गुणों का स्मरण करते हुए मन से किसी व्यक्ति के प्रति उभरे द्वेष भाव को हटाने का प्रयास मनसा परिक्रमा का मंत्र किसी एक व्यक्ति जिससे अधिक द्वेश हो मन में रखें उसे ईश्वर के न्याय पर छोड़ते हुए उसके प्रति द्वेष भाव को शिथिल कर दें उ... दिग्निराधिपतिरसो तो रक्षिता दिभ्यों नमतिभ्यों नमो, नमो रक्ष्यों नम श्य नम ऐस्त येष्ट वेषमस्त गोजंभेदत्मा अपने समस्त गुणों से युक्त परमात्मा मेरे समक्ष विद्यमान है हे प्रभु आप स्वामी हैं मैं आपको नमन करता हूं आप मेरे रक्षक हैं मैं आपको नमन करता हूं मैं इस व्यक्ति से द्वेष करता हूं उसने जो भी दुर्व्यवहार किया उसे मैं आपके न्याय पर छोड़ता हूं आपकी न्याय व्यवस्था में उसे छोड़ते हुए मैं उसके प्रति अपने द्वेष भाव को हटा रहा हूँ उस व्यक्ति के प्रति अपने द्वेष को शिथिल करते हैं। इस प्रकार का द्वेश अविद्या युक्त द्वेश मेरी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है मैं उसे छोड़ रहा हूं अपने को उस द्वेश से हटता हुआ पृथक होता हुआ देखें धीरे से रुकेंगे अपनी अपनी आज की उपासना का निरीक्षण कर लें छे अंशों के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें त्रुटियों के लिए आगे न होने देने का प्रयत्न का संकल्प करें आज की उपासना के अच्छे क्षणों को स्मरण करें अपने को पुनः उसी स्थिति में पहुंचा दें मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ और पैर में गति प्रदान करें नेत्रों को अभी बंद ही रखें शारीरिक गति करते हुए मानसिक स्थिति बनाए रखने का अभ्यास करें शरीर को थोड़ा हिला लें धीरे धीरे गति प्रदान कर लें नेत्रों को थोड़ा सा खोलें और देखते हुए संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं, नेत्रों को पुनः बंद कर लें हाथ अभिवादन मुद्रा में कविता की पंक्तियां दोहराएंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सा बढ़े चले हम रुके बढ़े चले हम रुके न भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ कल पहा मारा हो या है दृढ़ सं कल पहा हो य है दृढ़ सं कल धीरे से थोड़े नेत्रों को खोले आंतरिक स्थिति बनाए रखें और आगे के लिए प्रस्थान करें ओम शंभ